विवेक छुड़ावण एक सौ नंबर श्लोक का कुछ विचार हुआ है पांच सौ तैतीस तक बत्तीस तो यहां चल रहा था देखो आत्मचिंतन करने के लिए जो व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए कोई देश काल आदि का कोई नियम नहीं है कर्मकांड में उपासना में कोई कर्म करना हो कोई देवताओं की तो उपासना करना हो तो उसके लिए बहुत कुछ नियमावली हैं। आमुक दिशा में मुख करके बैठना चाहिए आमुक आसन में बैठना चाहिए आमुक समय में बैठना चाहिए हमेशा नहीं होता कर्म का अंदर कर्म उसी समय में करना होता है ग्रहण आदि काल में श्राद्ध आदि नहीं कर सकते समय काल की अपेक्षा रखते हैं कर्म और देश की अपेक्षा मसान भूमि में कोई सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकते आप जिसे स्थान की अपेक्षा रखता, रखें श्रीमदभागवत करना मसान भूमि में नहीं होगा तो कर्म कांड में देश काल आदि की अपेक्षा और यम नियम आदि की अपेक्षा है कर्म में उपासना में भी कुछ है किंतु आत्म आत्मचिंतन में यह सब मुक्त है देश काल आदि की कोई जो किसी भी देश में किसी भी काल में कहीं भी कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है के प्रमाण होने पर होना है जैसे घटोयम युद्ध विज्ञान तुम नियमों को अनुपक्ष के सामने घड़ा है और चक्षु का संबंध हो गया तो वहां कौन सा नियम चाहिए कि अमुख काल में घट दर्शन होगा पहले नहीं होगा ऐसा होता है क्या कोई नियम नहीं ज्ञान के लिए कोई नियम नहीं होता घर सामने तो ज्ञान होगा हो ही होगा वहां देश काल आदि की अपेक्षा में घर धड़सन नहीं होगा सायंकाल होगा ऐसा कोई नहीं होगा वैसे ही जानना है अपने को जानना है एक ही चाहिए जानने के लिए सुष्ठु प्रमाण चाहिए ठीक ठीक प्रमाण चाहिए ठीक ठीक यदि प्रमाण है उसके छोड़कर के बाकी कोई चीज की अपेक्षा नहीं जानने के लिए तो आत्मा को जानने के लिए भी सप्तमसी तो आदि महाभाग प्रमाण है तो उन प्रमाण के द्वारा आत्मज्ञान होगा उसको छोड़कर बाकी किसी की अपेक्षा नहीं किसी देश काला आदि की अपेक्षा नहीं क्योंकि आत्मचिंतन शाम काल करना चाहिए या प्रातः काल करना चाहिए या मध्यान्ह ऐसा कोई नियम नहीं होगा इस देश में नहीं करना चाहिए उस देश में करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं होगा ये बता दें तो ये ये आत्मा जो है ना स्वयं सिद्ध पदार्थ है अगर प्रमाण है तो भाषेगा वो आत्मा स्वयं सिद्ध पदार्थ है प्रमाण होना चाहिए तो आत्मा के लिए प्रमाण है वेद वाक्य है तब तुम आदि ये कहा अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाण सतिभाषते ये आत्मा नित्य सिद्ध पदार्थ है कोई साध्य नहीं इसको उत्पन्न करना नहीं है तो प्रमाण होने पर ये भाषेगा प्रकाशित होगा प्रमाण चाहिए प्रमाण में विश्वास चाहिए प्रमाण ये सतिभाषते न देशम ना कालम न शुद्धि अपेक्षते के लिए न आत्मा जो है ना देश की अपेक्षा रखेगा न किसी काल की अपेक्षा रखेगा ना शुद्धि की अपेक्षा आप अपवित्र अवस्था में भी चिंतन हो सकता है आत्मचिंतन कर्म नहीं कर सकते हैं अपवित्र अवस्था में उसके लिए नियम है अशुद्धि अवस्था में कर्म नहीं होगा किसी देवता की पूजा करना हो देश की अपेक्षा काल की अपेक्षा और शुद्धि की अपेक्षा विशेष देश में पूजा होनी चाहिए विशेष काल में ही होना है समय में शुद्धि की अपेक्षा है किंतु आत्मचिंतन में किसी की अपेक्षा है एक ही यह प्रमाण चाहिए बस प्रमाण हो आत्मचिंतन चलेगा इतना सरल है आत्मचिंतन फिर भी लोग लगते नहीं रहा, इसी की स्पष्टीकरण और करते हैं <laughs> देवदत्तों में तद विज्ञान निरपेक्षकम तदवद ब्रह्म विदोह क्य ब्रह्माहमति वेदनम देवदत्तोंहमितेतद विज्ञानम निरपेक्षकम तत्पद ब्रह्म विरोप्यश ब्रहदनम एक व्यक्ति है देवदत्त नाम का व्यक्ति जिसका नाम है देवदत्त एक व्यक्ति है तो उसको अपने को जानने के लिए देवदत्तो अहम इति तद ये जो जानना है मैं देवदत्त हूं ऐसा समझना है देवदत्त को तो क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको किसी देश किसी काल कि की आदि की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी जिसका जो नाम है वो व्यक्ति अपने को जानना में अमुघ करके जानना है उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा किसी की जरूरत वैसे आत्मा अपना स्वरूप है उसको जानने के लिए साधन किसी की जरूरत नहीं निरपेक्ष है वही बोलते हैं देवदत्तो अहम इति विज्ञान विज्ञानम ऐसा विज्ञान होता है देवदत्त व्यक्ति को किसको मैं देवदत्त हूँ ऐसा ज्ञान होना है उसको किसको देवदत्तों को ज्ञान होना है अन्य को देवदत्त का ज्ञान के लिए तो साधन चाहिए आंख चाहिए देखना पड़ेगा hmm. आंख के लिए प्रकाश की भी जरूरत है प्रकाश काल में दिखेगा अन्य व्यक्ति देवदत्तों को पहचानता है तो उसके लिए तो बहुत कुछ साधन की जरूरत है किंतु स्वयं जो देवदत्ता है वो अपने को मैं देवदत्ता हूँ ऐसे समझना चाहता है तो क्या क्या सामग्री जोड़ेगा तब मैं देवदत्ता हूँ जानेगा कोई सामग्री की जरूरत अपने को जानने के लिए कई सामग्री निरपेक्ष है ज्ञान साधन निरपेक्ष ज्ञान होता अपना ज्ञान इतना सरल है आत्मज्ञान और बोलते हैं कि बड़ा परेशान है परेशान है <laughs> कोई साधन की जरूरत नहीं यहाँ माने मैं अमुक व्यक्तियों में एक सन्यासी हूं कहने के लिए किसी को पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा अथवा ये कोई अन्य प्रमाण आदि जोड़ना पड़ेगा आंख बंद करके भी ज्ञान होता है मैं एक सन्यासी हूँ ज्ञान होता है कि नहीं होता कान बंद करके भी होता है मुख बंद करके भी होता है कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं किसी साधन की जरूरत नहीं ऐसा है अपना स्वरूप तो देवदत्तो अहम इति तद विज्ञानम निरपेक्षकम ये ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान होता है देवदत्त व्यक्ति अपने को मैं देवदत्त हूं ऐसा जो समझते समय में किसी की अपेक्षा नहीं रखता साधन की यहां तक इंद्रियों की भी अपेक्षा नहीं होती उसके लिए उस काल में मैं देवदत्त हूँ ऐसे समझने के लिए बाह्य सामग्री तो क्या जरूरत देश काल आदि की कोई जरूरत नहीं हो कभी भी हो सकता है मैं देवदत्त हूँ ये ज्ञान के लिए किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी अवस्था में इंद्रिय निरपेक्ष साधन निरपेक्ष ज्ञान होता है माने अपना शरीर विशिष्ट जो ज्ञान होता है निरपेक्ष ज्ञान होता है या अपने ठीक इसी प्रकार तद्वद ब्रह्म विदोपेश ब्रह्माहम विधि जो Osionfish. जो ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं जिन्होंने ब्रह्म भाव में जो पहुंचे हुए हैं उनके लिए ब्रह्मवेदन के लिए भी कोई साधन की जरूरत नहीं तो उनके लिए आपके लिए तो बहुत जरूरत है आपको जरूरत इसलिए है अपने को जानने के लिए तो कोई साधन जरूरत नहीं किंतु दूसरे को जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ने के लिए साधन की जरूरत नहीं अपने को जानने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं किंतु तो दूसरे को जो पकड़ा रहा शरीर को तो पकड़ा हुआ है इंद्रियों को पकड़ा हुआ है मैं मैं मैं इनको छोड़ने के लिए जितने भी साधन बताए गया है इनको त्याग आत्मा दर्शन में साधन काम नहीं करता किन्तु अज्ञान निवृत्ति में काम करता है जो भी साधना करते हैं जब करते हैं तब करते हैं किसके लिए जो पकड़ा हुआ गलत पकड़ा हुआ है उसको छोड़ने के लिए आत्मज्ञान के लिए साधन की जरूरत है फिर तो प्रश्न होगा कि साधन क्यों करना फिर साधन करना पड़ेगा वो जो चिपटन है शरीर में इंद्रिया आदि में महीपना है उसको त्याग नहीं साधन वहां काम करते हैं अपने के लिए कोई जरूरत नहीं तद्वद्ध ब्रह्मविरोपेश जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होते हैं उसका भी ब्रह्माहम निधि वेदनम अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान उनको होता ही रहता है जैसे देवदत्त व्यक्ति को मैं देवदत्ता हूं ऐसा समझने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं ठीक इसी प्रकार ब्रह्मविद्ता के लिए जो ब्रह्म भाव में पहुंच गए हैं उनके लिए मैं ब्रह्म हूं ऐसे समझने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं साधन निरपेक्ष ज्ञान होता है भानुन जगत सर्व भाषते येजसा अनात्मक असत्छ किसक भानु जगत प्रकाश से कि प्रकाशे अनात्मक असत्छ जगत्सर्व भाषते भानुना जैसे सूर्योदय होता है सूर्योदय होने पर कितने वस्तु प्रकाशित होते हैं और कितने अप्रकाशित अवस्था में रहते हैं सब को प्रकाश करता है सूर्य ये नहीं कि उसको नहीं इसको प्रकाश करूंगा ऐसा वहां भेद बुद्धि नहीं सूर्य जैसे सूर्य से सारे वस्तु प्रकाशित होते हैं सूर्योदय होने पर सब दिखाई पड़ते हैं प्रकाशित होते हैं ठीक इसी प्रकार जिसके तेज से जिस आत्मा के तेज से सारे वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं प्रकाश दो प्रकार का एक तो लाइट से प्रकाश और एक ज्ञान से प्रकाश ये आत्मा कोई लाइट वाली प्रथा नहीं समझना लाइट नहीं जानना ज्ञान से प्रकाशित होता है ये वस्तु जब तक अज्ञान अवस्था में होता है तब तक अप्रकाशित बोलते हैं जब हम इसको जानते हैं तो ज्ञान के द्वारा ये प्रकाशित हो जाता है ज्ञान प्रकाश के रूप होता है यह नहीं लाइट फॉक्स नहीं समझे सूर्य का तो लाइट है किन्तु इसका लाइट मानी जानना ऐसा प्रकाश तो कहते हैं भानुना इव है। जैसे सूर्य के जैसा सूर्य जैसा उदय होता है तो सारे जगत को प्रकाश करता है इसीलिए ठीक इसी प्रकार यश्य तेजसा जिसके तेज से जिस आत्मा के तेज से माने प्रकाश से जिस आत्मा के प्रकाश से अनात्मतम असत तुच्छम सर्वम जगत अनात्मक है जो असत है तुच्छ है जो जगत आत्मा में कल्पिक जगत वो सारे के सारे प्रकाशित हो रहे है। सारा जगत के प्रकाशक आत्मा होता है माने हम होने हमारे होने पर ही ये मकान है करके जानना ये मकान प्रकाशित होगा हम ही नहीं रहेंगे तो कौन जानेगा मकान को माने जानने वाला व्यक्ति ज्ञान प्रकाश कर रहा है तो सारा जगत जिससे प्रकाशित हो रहा है, रहा है क्यों नस्य अभ्याषम उस आत्मा के लिए प्रकाशक क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलता वो तो स्वयं तो प्रकाशक जो सबको प्रकाश कर रहा है आत्मा तो उसको प्रकाशक कौन होगा कोई नहीं हो सकता तस्य आत्मना अवभाषकम क्यों क्या हो सकता है कुछ नहीं हो सकता जो सारे का प्रकाश है माने हम होते हैं तो सब ये होते हैं इनकी सिद्धि हमारे से होती है हम न हो तो इनकी सिद्धि नहीं होती विषयों की सिद्धि नहीं होती हम ही नहीं है तो कौन सिद्ध करेगा ये घाटा मठ है पट है करके जो सिद्ध करना माने हमारे प्रकाश से वस्तु प्रकाशित हो जाता सिद्ध होता है माना जो सिद्ध करने वाला व्यक्ति होगा तभी वस्तु की सिद्धि होगी यही प्रकाश है ऐसा प्रकाश तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है ठीक इसी प्रकार जिसके तेज से जिस आत्मा के तेज माने प्रकाश से ये सारे के सारे अनात्मक वस्तु है आत्म वस्तु जो तुच्छ वस्तु है कल्पित वस्तु है सारे जगत प्रकाशित हो रहे हैं मान क्या जान रहा है ये है दुकान है अमुक है अमुक जाना जा रहा है जिस आत्मा के प्रकाश से किं नु उस आत्मा का प्रकाशक कौन होगा? कुछ नहीं, कोई नहीं। वो स्वयं प्रकाश होता है उसका प्रकाशक नहीं। ये कहा। वेद शास्त्र भूतानि वेदशास्त्रपुराणाता सकल्यप येनाथविंति तम किं नु विज्ञाता प्रकाशए वेदशास्त्र पुराणा सकलान्यपे के तम किम नु विज्ञाता प्रकाशये देखो वेद हो हों चाहे आदि शास्त्र हो अगर हम न हो तो वेद है करके कौन सिद्ध करेगा पुराण है करके इतिहास है करके कौन सिद्ध करेगा आत्मा न तो हो चेतन न हो तो सिद्ध कौन करेगा उनकी सिद्धि कैसी होगी ये वेद है ये पुराण है ये इतिहास है ऐसा ऐसा सिद्धि किससे होगा तो जिस आत्मा से ये सारे के सारे ये हो रहे हैं अर्थवान हो रहे हैं प्रयोजनशाली हो रहे हैं आत्मा ये वेद है करके बोल देता है चेतन बोलता है कि पुराण है ये इतिहास है यह ऐसा बोलता है कौन बोलेगा आत्मा चेतन जानता इनको इसलिए क्या होते हैं वेद शास्त्र पुराण वेद हैं शास्त्र हैं पुराण आदि कितने भी शास्त्र हैं और भूतानी सकल भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी भी सिद्धि हमारे बिना नहीं हो सकती है माने इनको जानने वाला कोई चेतन न हो तो कै, कैसे पता लगे ये अपने आप तो बोलेंगे नहीं मैं पृथ्वी हूं क्यों जड़ है बोल नहीं सकते सारे भूत माने पांचों भूत अथवा भौतिक जगत सारे के सारे भूत भौतिक जगत पूरा वेद है शास्त्र आदि जो पुराण आदि जितने भी हैं और भूतानी पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और उनका जो कार्य है आदि जितने भी हैं ये सबका जानकार जानकारी किसको होगी अगर चेतन न हो तो कौन जानेगा इनको इनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी चेतन के बिना। चेतन सिद्ध कर देता है ये हाय करके तो वेद वेद है शास्त्र पुराण आदि और भूतानी शक्ला भी जितने भी संसार में पदार्थ हैं एना ये न अर्थवंती जिसके ये प्रयोजनशाली बनते हैं जिस आत्मा के द्वारा ये प्रयोजन वाले हो जाते हैं नहीं तो ये निष्प्रयोजन हो जाए ये है करके कौन बताएगा इनको अगर आत्मा न हो चेतन आत्मा न हो तो ये वेद है ये शास्त्र है, है ये पुराण है ये भूत है कौन बोलेगा ये नहीं के बराबर हो जाएंगे निष्प्रयोजन हो जाएंगे सबके सब अगर आत्मा न हो तो आत्मा ही सिद्ध कर देगा ये मकान है ये दुकान है चेतन तो सिद्ध करेगा वो तो ये न अर्थवंती जिसके द्वारा ये अर्थशाली होते हैं प्रयोजन वाले होते हैं कौन वेद प्रयोजन वाला होता है चेतन होने पर कोई चेतन हो तो वेद प्रयोजन वाला होगा कोई चेतनी ना हो तो वेद क्या प्रमाण वेद है करके कौन सिद्ध करेगा वो वेद है करके शास्त्र आदि पुराण आदि ये पृथ्वी आदि जितने भूत हैं इनकी सिद्धि कौन करेगा चेतन के बिना वो चेतन तत्व तो है वही हमारा स्वरूप है ये न अर्थवंकी तम किमु विज्ञातारंभ प्रकाश है ऐसे जो सबको जानने वाला विज्ञाता है ये वेद है ये पुराण है ऐसा जानने वाला एक चेतन तत्व तो है जो तत्व तो जान रहा है जो सबका विज्ञाता बन रहा है पंचभूतों का भौतिक जगत का भूतों का कार्य जितने भी हैं ये मनुष्य है ये पशु है अमुक है ऐसा बोलता है बोलने वाला है चेतन कविता इनकी सिद्धि हो रही है नहीं तो गाय भैंस आदि की सिद्धि कौन करे ना भूतों की सिद्धि हो पाए ना भौतिक पदार्थ की सिद्धि हो पाए ना वेद की सिद्धि हो पाए वेद भी ये वेद है कहने वाला व्यक्ति चाहिए hmm. तो जिसके द्वारा ये प्रयोजन वाले हो रहे हैं सबके सब उस सबके विज्ञाता जो आत्मा को विज्ञातारंभ हाँ, किम्न प्रकाश कौन प्रकाश करेगा आत्मा को कौन सहयोग कर पाएगा जो सबका प्रकाशक आत्मा है उसके लिए कौन अपेक्षित होगा किसकी अपेक्षा रखेगा वह आत्मा वो कौन प्रकाश करेगा आत्मा को कोई प्रकाश नहीं कर सकता है ये आत्मा हमारे स्वयं प्रकाश है आत्मा को जानने के लिए कोई काम नहीं करते हैं जिस आत्मा के द्वारा सब जाने जाते हैं उस आत्मा को कौन प्रकाश कर दे कौन जानेगा नहीं जान सकते ऐसा ये स स्वयं ज्योतिर शक्तिर आत्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव जय ब्रह्म स्वयं ज्योतिरनशक्ति आत्मायकलाभूतिबंधो जय्य ब्रह्म विदु स्वयं ज्योति ये आत्मा ये जो आत्मा है जो चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं ये जो आत्मा है ये माने यह आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है माने इसको जानने के कोई साधन नहीं है किसी से प्रकाशित नहीं होगा वस्तु प्रकाशित होते हैं जैसे घट है चक्षु के द्वारा प्रकाशित हो जाता है आंख होने पर घर ज्ञान होगा आंख न होने पर घर ज्ञान नहीं होगा नील पिता रूप है सामने तो आंख होने पर वो प्रकाशित तो हो जाता है ये रूप भय करके जाना जाता है आंख के बिना नहीं होता है वो साधन की अपेक्षा रखते हैं पर आप किंतु आत्मा किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता क्यों ये स्वयं प्रकाश है जो तो सबका प्रकाशक है तो उसको प्रकाश करने वाला कोई तत्व ही नहीं है ऐसा स्वयं ज्योति ऐसा मैंने आत्मा यह आत्मा स्वयं ज्योति मैंने स्वयं प्रकाश और कहते हैं अनंत शक्ति उसमें ऐसी ऐसी शक्ति है वर्णन करना संभव नहीं अनंत शक्ति वाला है तो आत्मा अनेक प्रकार की शक्ति वाला आत्मा है जैसे देखो ये शरीर में भी कई प्रकार की शक्ति पाई जाती है हाथ में उठाने की शक्ति है जब अर्धांग होता है तो उठाना बंद हो जाता वो शक्ति चली गई उसकी कान में सुनने की शक्ति है आंख में देखने की शक्ति है वो शक्ति वहीं दूसरी शक्ति काम नहीं करेगी अगर ये शक्ति निकल जाए दूसरे शक्ति काम नहीं करे देखने काम नहीं कर सकते ध्याण में सूंघने की शक्ति है मुख में बोलने की शक्ति है रसना में स्वाद लेने की शक्ति है सौ तो इंद्रियों में स्पर्श की शक्ति है शरीर में चलने की शक्ति है इत्यादि प्रत्येक पदार्थ में एक शक्ति जहर में भी शक्ति है क्या शक्ति है मारक शक्ति वही मार सकता दूसरा नहीं, नहीं, नहीं, हम नहीं मार सकते कोई भी पदार्थ बना हुआ है उसमें एक शक्ति विशेष है यह शक्ति विशेष वो परमात्मा से ये पैदा हुए हैं तो उन्हीं से प्राप्त है सारी शक्ति वो परमात्मा ऐसी शक्ति है अनंत शक्ति वाला जब यहां की स्थिति बिगड़ती है व्यवस्था लौकिक व्यवस्था बिगड़ जाती है वर्णाश्रम धर्म आदि का व्यवस्था बिगड़ जाती है लोक लोकमर्यादा कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो जिस रूप को लेकर के वो विषय का हल होना होगा वो रूप लेने की तो शक्ति होगी कभी मछली बन के आए वो शक्ति कभी बराह बन के आए कभी राम कभी श्याम कभी बामन, कभी परशुराम इत्यादि माने जो लोक व्यवस्था मर्यादा को बनाने के लिए जिस रूप लेने की आवश्यकता हो वो रूप अपने स्वेच्छा से लेते हैं कोई माता पिता के गर्भ भी जाना नहीं पड़ता तो। ऐसी शक्ति है अनंत शक्ति कार्यान्वय शक्ति होती है जब घटना घटती है तो अरे ऐसी भी शक्ति है भगवान में ऐसा भगवान कहें अभी इसको हिला दे वो शक्ति है उनमें भूकंप जो होता है ना हिला देते हैं ऐसी शक्ति अनंत शक्ति है अनंत शक्ति वाले जो ऐसा स्वयं ज्योति ये जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है ज्योति माने प्रकाश और अनंत शक्ति वाला है ये आत्मा और अप्रमेय कहते हैं यह आत्मा कैसा है ज्ञान का विषय नहीं बनता है प्रमेय माने प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं घटादी विषय को प्रमेय कहते हैं ज्ञान का विषय होते हैं जो प्रमेय होता है आत्मा ज्ञान का विषय नहीं होता अप्रमेय है आत्मा क्यों ज्ञान की सिद्धि भी आत्मा से होनी है ये ज्ञान है करके जानने वाला व्यक्ति आत्मा है तो ज्ञान की सिद्धि भी हमारे से होने तो ज्ञान हमें क्या प्रकाश करेगा जिसकी सिद्धि जिससे होनी है प्रमाण की सिद्धि आत्मा से होनी मैं चक्षु के द्वारा अमुक वस्तु का प्रतिपादन करूंगा तो वो जो मैं है सबसे पहले होता है उसके तो बाद चक्षु प्रमाण के द्वारा वस्तु पत्र प्रतिपादन करता है जो व्यक्ति बोलता है मैं चक्षु के माध्यम से इस विषय की सिद्धि करूंगा श्रोत्र के माध्यम से इस विषय का सिद्ध करूंगा ऐसा मानने वाला व्यक्ति पहले होता है वो तो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता प्रमाण आत्मा के बाद में है प्रमाण प्रमाण आत्मा देता है प्रत्यक्षादी प्रमाण आत्मा देता है ये सा स्वयं ज्योतिर अनंत शक्ति ये जो आत्मा है यह आत्मा स्वयं प्रकाश है अन्य किसी साधन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और अनंत शक्ति वाला है आत्मा अप्रमेय यह किसी ज्ञान का प्रमा का विषय नहीं बनता यह आत्मा और अनुभूति सबके अनुभव में है यह आत्मा अहम अहम अहम करके सब अनुभव अनुभव कर रहे हैं तीसरा इस आत्मा का मैं, मैं, मैं जो होता है तो माने मैं शरीर को मिलाया हुआ मई को तो अहंकार बोलेंगे वो अहंकार है शरीर में मिलाते हैं जब अहम को इंद्रियों में मिलाते हैं प्राण में मिलाते हैं मन में बुद्धि में मिलाते समय में वो अहंकार माना जाता है शुद्ध का जो हम वो अहम है आत्मा सकलानुभूति का सब के अनुभव में है आत्मा सब जानते जा अपने को न जानने वाला तो कोई होता ही नहीं है अपने को दूसरे के पहचानने के लिए बहुत कुछ साधन की जरूरत है ये व्यक्ति कहाँ का है कौन है क्या है कैसा है इसका स्वभाव कैसा है बहुत कुछ साधन के बाद ही जान पाएंगे इस व्यक्ति के बारे में किन्तु तो अपने बारे में मैं कौन हूँ क्या हूँ सब जानते हैं। सकलानुभूति सबके अनुभव में ही आत्मा अहम रूप से किस रूप से अहम रूप से है माने शरीर में मिला हुआ अहम से आत्मा नहीं होगा शुद्ध अहम जो होगा वो आत्मा होता है यह मेविज्ञान या विलुप्त बंधो जय त्ययम ब्रह्म विद्युत तमोत्तम गदे ब्रह्म विदाम में जो श्रेष्ठ होगा उसको ब्रह्म बोलते हैं जो ब्रह्मविद में उत्तम लोग कोई दोचार होंगे उनमें भी जो उत्तम होगा उसको कहेंगे ब्रह्मविद उत्तम उत्तम ब्रह्मविद व्यताओं में जो श्रेष्ठ लोग हैं सुझे हुए लोग हैं उनमें भी जो उत्तम श्रेष्ठ है ऐसा जो ब्रह्मविद्ता लोग होते हैं क्या होता है तो यमे वज्ञान जिस आत्मा को जान करके वो आत्मा को वही जान पा, पाते हैं जो ब्रह्म में श्रेष्ठ लोग हैं उनमें भी जो तो चुना हुआ श्रेष्ठ होगा ब्रह्म विदान उत्तमोत्तम ब्रह्म ज्ञानियों में जो उत्तम है और उनमें भी जो उत्तम है ऐसा तो ऐसे जो लोग हैं ब्रह्मविद्ता लोग वो यम एव जिस आत्मा को जान करके मैं सचिदारंग आत्मा हूँ ऐसा समझकर विमुक्त बंधा बंधन से मुक्त हो जाता है शरीर आदि से आत्मबुद्धि छोड़ देता है शरीरादि आदि में आत्मभाव को त्याग देता है ये बंधन है शरीर में अहम होना एक बंधन है, तो बंधन है। इस अहम को त्याग देता है विमुक्त बंधा, विमुक्त बंध होता हुआ अयम ये जो ब्रह्मवेदता में उत्तम लोग है वह जयती है धन्योगी जय प्राप्त कर गया धन्य हो जाता है जीवन सफल कर जाता है इस आत्मा को करके वही धन्य हो जाता है बाकी तो वही जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहेंगे वो धन्य नहीं हो पाते हैं आगे कहते हैं ये ब्रह्मवेदता जो पुरुष होगा आत्मज्ञानी ब्रह्मवेदता कहता है आत्मज्ञानी अपने को समझने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यवहार कैसा होता है जरा हम भी उसके व्यवहार से हम भी कुछ सीखें हमें जिज्ञासा होती है ऐसे महापुरुष कैसे होते हैं उसके व्यवहार हमारे लिए साधन उसके लिए स्वभाव उसका स्वभाव बना हुआ होता है और हमारे लिए वो साधना होती है तो हमारी साधना की इच्छा है तो वो ब्रह्मविद्या का व्यवहार कैसा होता है प्रश्न होता है तो उसके व्यवहार के बारे में बोलते हैं न खिद्यते नो विषय प्रमोद्यते न सज्जते नज्जते चम सदा क्रीडति नंदति स्वयं ंदर तृप्त न के नो विषय प्रमोद न सज्जतेना चा क्रीड़ नंदते स्वयं तृप्त देखो एक ब्रह्मविता का यही लक्षण है जो व्यक्ति ऐसा हो उसको ब्रह्मदत्ता समझना समझें कैसे आत्मज्ञानी कौन है अब यहां तो सब मैं आत्मज्ञानी हूं कहने के लिए कोई पत्र आएगा नहीं सब बोलेंगे गिरती <स्थाथा> हाँ। चाहिए छाती चाहिए लोग में कौन बोलेगा मैं मूर्ता हूं सब बोलेंगे मैं आत्मदत्ता हूं किंतु बोलने मात्र से नहीं होगा उनका लक्षण होता है लक्षण यह है विषय न खिद्य के कैसा भी सुभाषुभ विषय आने पर दुखी नहीं होता सामान्य जनों के विषयों में दो प्रकार के व्यवहार होता है इष्ट पदार्थ आने पर तो खुशी hmm. और अनिष्ट पदार्थ भी दैवीय रूप से आएगा ही वो तो कहीं जाने वाला आने पर बस खेद ये क्यों आया मेरे पास बस गाली ग्लोज शुरू कर देगा किंतु आत्मदयता दोनों प्रकार के विषय आते समय में खेद को प्राप्त नहीं होता hmm. विषय ही न खिद्य देष्ट विषय प्रारब्ध के आधार पर आना है विषयों ने जैसा प्रारब्ध में होगा उसके अनुसार आएगा विषय हमेशा इष्ट नहीं मिलना अनिष्ट भी होगा आज हंसेंगे तो, तो कल रोना भी पड़ेगा प्रारब्ध ऐसे मिश्रित है पाप पुण्य मिश्रित होकर के मानव शरीर बना है खाली पुण्य का ही फल यहाँ भोगना नहीं है खाली सुख नहीं मिलना है पाप का फल भी भोगना पड़ता है साथ साथ तो रोना भी पड़ता है तो हंसना भी पड़ता है कभी खुशहाली है तो कभी रोना भी है प्रारगता का खेल है होता है तो कहते न विषय यही विषयों के द्वारा खेद को प्राप्त नहीं होता दुखी नहीं होता अनिष्ट विषय सामने आने पर दुखी नहीं होता और न प्रमोदते नो प्रमोदते और इष्ट विषय सामने और खिलखिलाता भी नहीं है खुशी भी नहीं होती माने दोनों स्थिति में समभाव होता है उसका इष्ट इष्टानिष्ट विषय तो आना ही आना है क्योंकि हमारे पर जो पूर्वकृत कर्म है केवल पुण्य पुण्य नहीं है पाप भी साथ में है इसलिए दिन में प्रात काल हंसते हैं तो सायंकाल रोते हैं और रोना पाप का फल है और हर स्पुण्य का फल है दोनों ही भोगना पड़ता है अपना ही कर्म का फल है सामने वाला कोई निमित्त बनता है वो अलग बात है उद्बोधक बनेगा किन्तु कुछ नहीं करता होना अपना कर्म का फल भोगना है तो पाप क्यों लगता है को तो पाप नहीं तो अपना से है।, लगता है, करता को लगता है वो अलग चीज है प्रारंभ इसके लिए भी प्रारब्ध बनेगा आगे वो अलग बनेगा पूर्वक का कोई संबंध अलग बनेगा तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा है ब्रह्मवेत्ता पुरुष के दृष्टि में ना बकरा है ना कसाई है वो अलग दृष्टि में होता है न खिद्यते नो विषय ही प्रमोदते देखो ब्रह्मवेत्ता के लिए दोनों पदार्थ एक जैसा होता है इसलिए जब आप पदार्थों में ये इष्ट है ये अनिष्ट है ऐसी बुद्धि बनाएंगे तो सुख दुख आपको होना अनिवार्य है ब्रह्मवेत्ता पुरुष दोनों को मिथ्या समझता है क्या समझता है एक बुद्धि है उसमें दोनों में क्या बुद्धि है एक बुद्धि इसलिए वो हर्ष भी नहीं, हर नहीं शोक भी नहीं और आपने एक को बहुत कीमती बना दिया और एक को बहुत निम्न बना दिया ये आपके मन ने बनाया हुआ है जिसके कारण आप परेशान होते हैं उसके दृष्टि में आत्मा छोड़ करके जितने पदार्थ हैं सब मिथ्या है तो वो भी मिथ्या ये भी मिथ्या हुआ आए तो क्या रोना हुआ आए तो क्या हंसना उसकी दृष्टि में मिथ्या बुद्धि होती है इसलिए दोनों ईष्टान फल प्राप्ति काल में उसको रोना रोना नहीं होता न खिद्यते विषय यही नो प्रमोदते विषय तो आएंगे ही जब तक जीवन है इष्ट रूप में आएंगे अथवा अनिष्ट रूप में आएंगे जो भी आना होगा अपने कर्म के आधार पर आएंगे वो जब तक प्रारब्ध कर्म है प्रारब्ध कर्म में पुण्य पहले किया हुआ पुण्य पाप तो जो पाप आएगा तो दुख देने आएगा पुण्य आएगा तो सुख देने आएगा ऐसी है तो न खिद्यते विषय विषय आने पर शोक प्राप्त नहीं करता दुखी नहीं होता जो व्यक्ति और न प्रमोदते हर्षित भी नहीं होता मैंने जनसामान्य की स्थिति विपरीत हो जाती है इष्ट पदार्थ आने पर प्रमोद होता है उनको विशेष हर्ष होता है और अनिष्ट पदार्थ आ जाए तो रोना शुरू होता है किंतु उसमें दोनों नहीं होता उसमें दोनों को एक ही पोटी में रखा हुआ है किसको काम के नहीं है सत्यत्व बुद्धि दोनों में नहीं है उसका ब्रह्मविदा का उसके लिए तो बराबर है बराबर होता है जैसे एक छोटे बच्चे के सामने सोना रख रहे हैं हीरा रख रहे हैं कोई मतलब नहीं उसको दोनों से कोई मतलब नहीं होता उसको उसको तो ट्रॉफी तो तो से मतलब होता है ना वो सोना बड़ी कीमती चीज है आपके लिए उसके लिए कुछ नहीं होता हाँ हीरा और कीमती है आपके लिए किंतु वो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है सोना हो चाहे हीरा हो उसको तो ट्रॉफी से मतलब हो मन का खेल है आप समझते हैं कि बड़ी चीज है वो कुछ नहीं समझेगा वो तो लात तो मार देगा तो नो न खिद्यते नो विषय प्रमोदते कहते विषय अनिष्ट विषय आने पर आएंगे जब तक जीवन है विषय तो ऐसी इस रूप में आएंगे शत्रु मित्र भाव में आएंगे शत्रु भाव में विषय आने पर दुख होता है मित्र भाव में आने पर सुख होता है यही तो है ना जनसामान्य स्थिति किन्तु आत्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता न विषय न प्रमोदते अनिष्ट पदार्थ हो, सामने होने पर उसको शोक नहीं होता दुख नहीं होता और इष्ट पदार्थ सामने होने पर उसको हर्ष भी नहीं होता ऐसा और न सज्जते ना भी विरजते न उन विषयों में आसक्ति है उसकी माने मुझे चाहिए अब तो मेरा होना चाहिए ऐसा होता है जनसामान्य की स्थिति की मकान दुकान आदि में किन्तु कि उसका कोई मतलब ना न सज्जते उसमें आसक्ति नहीं होती उसकी विषयों में और आसक्ति नहीं तो कहें द्वेष करता है कहते न विरजते विरक्त तो भी नहीं होता नहीं चाहिए ऐसी भाग भी नहीं है चाहिए ऐसी भाग भी नहीं है ऐसी स्थिति में होता है ना नीरजते घृणा भी नहीं करता एक बार व्यक्ति वगैरह, नहीं, नहीं नहीं, घृणा ये भी नहीं करता तुम्बंता पुरुष और लाव लाव ऐसा भी नहीं है न सज्जते ना अति विरजते मान विषय आने की बात है विषयों में ना उसकी आसक्ति है ना उसमें कोई तो उसके घृणाई है उसे विरक्त भी नहीं है ऐसा ही जैसा है प्रारब्ध का अधीन है यही समझता है प्रारब्ध का खेल है जब तक प्रारब्ध चलना है चलेगा ऐसे ही समझता है जो भी होना है होना है ऐसे ही समझता है किंतु विषयों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता बात है जहां जो व्यक्ति ध्यान देता है उसमें फिर विशेष रिसर्च करने लगता है फिर उसमें हानि लाभ देखने लगता है तो परेशान होता है स्थिति है क्योंकि ब्रह्मवेदा पुरुष विषयों के तरफ ध्यान ही नहीं होता बात है ध्यान उसका दूसरी तरफ होता है किसकी तरफ आत्मा के तरफ वो तो अपने में ही क्रीडा खेलता रहता है स्वस्मिन सदा क्रीडति नंदती स्वयं वो अपने में ही खेलता है कोई जमीन में जाकर के नहीं खेलता खेलना माने अपना ही चिंतन में रहता है ये खेलना है स्वस्मिन सदा क्रीडी निरंतर अपने में ही खेलता है वो तो और नंदती वही आनंदित होता है वो अपने से ही आनंद है उसको विषयों से आनंद नहीं है ऐसी स्थिति में है आनंद रसे तृप्त तो है वो तो निरंतर जो आनंद रूपी रस है सुखरूप अपना आत्म, आ, आत्मानंद रूपी रस उस रस के द्वारा तृप्त है तो विषयों को उसको मतलब ही नहीं होता इसलिए कोई तो अच्छा विषय आ जाए चाहे बुरा विषय आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता तो आत्मानंद रूपी रस तृप्त है ऐसा कहते हैं ऐसा भी कोई होता है कहते हैं हाँ एक बालक की दृष्टान हैं होता है एक बालक जैसा है ना उसकी स्थिति विषयों की तरफ वैसी हो जाती है जैसे एक बालक है उसको भूख भी लगी हुई होती है खेलने के लिए बाहर खेलता है वो बालक दो चार बालक मिलकर खेलने लगते भूख भी लगी हुई है शरीर में कोई कष्ट भी हो उसको बुखार आदि भी है उसके जो माता पिता होंगे बुलाते हैं तो आ जाओ भोजन करो भूखे है दवाई भी खिलाना है किन्तु तो वो दोनों को क्या ध्यान नहीं देता वो किसमें ध्यान देता है खेल में ध्यान देता है मनोवृत्ति जिधर लग गई उधर ही होता है जैसे बालक है एक बालक का दृष्टांत दे रहे हैं जैसे एक बालक भूखा भी है और रोग भी है उसके पास कोई तो बुखार आदि आया हुआ है किंतु बालक का स्वभाव है खेलने का स्वभाव होता है तो उसका ध्यान खेल में होता है ना मैं बीमार हूं यह ध्यान ही नहीं होता उसका मैं भूखा हूं यह भी ध्यान नहीं हो तो दूसरे के द्वारा संभालना पड़ता है उसको उस बालक को जैसा है वैसे आत्मवत्ता पुरुष की स्थिति वैसी रहती है विषयों के तरफ ध्यान नहीं देता वो। एक देह हु क्षुरा तथा रमते निर्ममो निधम सुखी क्षुराम देह व्यक्ति थ एव विद्वान रमते निरमो निरहम सुखी मान एक आत्मव्यता पुरुष के लिए एक बालक के दृष्टांत दे रहे हैं किंतु तो बालक जैसा अबोध होता है ऐसा अबोध को लेकर के दृष्टांत नहीं है माने किसी का मन कहीं विशेष रूप से लग गया हो तो अन्य को भूला हुआ होता है इसके लिए दृष्टांत कैसे एक बालक है बाल छुदाम देह व्यथाम तेक्वा उसको भूख भी लगी हुई है बालक छुदा है और देह में दशा है पीड़ा है कष्ट है ये दोनों को भूल जाता त्याग देता ध्यान ही नहीं देता बालक उसको अपने शरीर में कष्ट भी है भूख भी लगी हुई है होती है उसको किंतु ध्यान नहीं देता किंतु कहा क्या क्या करता है वस्तु नहीं क्रीड़े उधर तो वस्तु को लेकर के फुटबॉल आदि जो भी होगा उसमें खेल में लगा हुआ होता है वो उसका ध्यान उधर होता है अपने शरीर के रोग में ध्यान नहीं होता बालक का और अपने जो भूख लगी है उसका भी ध्यान नहीं होता उसका ध्यान उसका आकर्षण बन गया खेल में खिलौने में जैसे बालक होता है वो तो माता पिता को संभालना पड़ता है वो तो दवाई खाने के लिए ध्यान नहीं है उसको ये नहीं उसको खेल में ध्यान है उधर ध्यान चला गया तो इधर ध्यान अपने आप बढ़ गया ये स्थिति होती है जैसे बालक की ठीक इसी प्रकार तथा वह विद्वान रमक उसी प्रकार जो विद्वान है आत्मा में ही रमन करता है खेलता है आत्मा में रमु क्रीडायाम रमु धातु क्रीड़ा अर्थ में खेलता है वो भी खेलता है आत्मा में खेलता है मैंने अपने आप में संतुष्ट होता है बाहर विषय में इसलिए निर्ममो निरहम सुखी उसमें ममता नहीं किसी विषय में ममता नहीं जैसे बच्चे की ममता नहीं है वैसे उसकी ममता रहित निरहम अहंकार भी नहीं है मैं भूखा हूं बच्चे को अहंकार नहीं होता छोटा बालक नहीं होता ये अहंकार रहित और ममता रहित होकर के सुखी रहता है जैसे बालक सुखी वैसे सुखी चिंता शून्य मदन वरीक्ष मशन पानम सरीदारी स्वातंत्रे निरंकुशा स्थितरभर्द्राम मसानेपने आदि वस्त्र झालन शोषणादि दिग्वास्तु शय्यामी संचारो निगमा सुविदा क्रीड़ापरे ब्रह्मणी चिंताशून्य मदैन्य भैक्ष्यमशन पानम सरदू स्वातंत्रे निद्रा मसाने बने वस् क्षालन शोषणदिहत दिग्वास्तु शय्यामी संसारो निगमा सुविधा क्रीड़ा परे ब्रह्मणी एक ब्रह्मवे पुरुष की स्थिति बता रहे हैं शरीर के तरफ ध्यान नहीं देता उसका ध्यान आत्मा में केंद्रित है तो कैसा है चिंता शून्यम देखो जब शरीर भाव में व्यक्ति रहता है मैं एक मनुष्य हूं इस भाव में है तो वहां बहुत कुछ आवश्यकताएं सामने हो जाती हैं। तो उसकी चिंता होती है ये काम तो हो गया ये काम नहीं हुआ कर्तव्य दिखता है ऐसा ऐसा कर्तव्य सामने आ जाते हैं भविष्य में क्या होगा अगर आत्मा भाव में जाएगा तो भविष्य की चिंता उसकी नहीं होगी क्यों आत्मा का क्या बिगड़ना है वो बूढ़ा होना नहीं मरना नहीं रोग आना नहीं शरीर भाव में जब व्यक्ति होता है मैं एक मनुष्य हूं इस भाव में है तो बहुत सारी चिंताएं उसको सताती हैं। किन्तु ब्रह्मवेत्ता पुरुष चिंता शून्य होता है क्यों शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ रह रहा है शरीर में अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है शरीर में रहते रहते शरीर भाव से अपने को अलग किया हुआ है जैसे दही को मतते हैं मक्खन पहले उसमें मिला हुआ होता है दही और मक्खन अलग स्थिति में नहीं होती है एक स्थिति में तादाद में है उसका एकता होकर के पड़ा हुआ किन्तु मक्खन अलग चीज है वहां दही ही मक्खन है ये बात नहीं दही से मक्खन अलग है वहां तो मखाने जब लगाते हैं मथते हैं मथने के बाद में क्या होता है वो जो मक्खन है कुछ को तो मत्था भाग बन जाता है कुछ मक्खन भाग बन जाता है रहेगा उसी में वो मत्था के ऊपर में तैर के रहेगा ऐसे आत्मदीपता की स्थिति होती है राजे इस शरीर में है वो क्योंकि तो शरीर से अपने को अलग कर देता है जैसे मक्खन ने दही से अलग कर दिया अपने को तो वहां काष्ठ जी मथानी लगती है दही मथने के लिए यहाँ मथानी लगेगी विचार रूपी मथानी बहुत जो विचार करेगा मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं विचार रूपी मथानी लगाते लगाते लगाते एक दिन इस शरीर से अपने को ऊपर कर देता है फिर वो चिंता शून्य हो जाता है चिंता ये शरीर बीमार पड़ेगा वृद्धावस्था आएगी उस समय मेरे को कौन संभालेगा उसके लिए कुछ करके रखो एक मकान बना के रखो या कुछ पैसे का संग्रह करके रखो ये शरीर बुद्धि में सारे काम जो भी होता है वृद्धावस्था में कौन देखेगा क्या होगा शरीर बुद्धि है तो ये सारे चिंताएं सताती है किंतु शरीर भाव से जो ऊपर हो गया है जो व्यक्ति चिंता सुन्यम ब्रह्मविद्या की स्थिति चिंता शून्य होता है तो शरीर भाव में नहीं तो चिंता है ही नहीं वहां और जो शरीर भाव में रहता है वो दीनता को प्राप्त होता है क्यों कई चीजें जरूरत है आपसे भी कुछ मुझे काम लेना है उससे भी काम लेना है उससे भी काम लेना है तो बिगाड़ना कहीं है नहीं क्यों तो आपसे भी कुछ काम लेना है कहेंगे प्रभु मेरा ये काम कर दो दीनता जब तक शरीर भाव में है वो व्यक्ति दीनता में पड़ा हुआ होता है राजा महाराजे भी दीनता में हैं दूसरे राजे को हाथ जोड़ते हैं वो भी स्थिति ऐसी है शरीर भाव में जब तक रहेंगे दयन्य होता है दीनता होती है कुछ न कुछ कमजोरी है जिसके कारण दीनता बनी हुई है वो दूसरे व्यक्ति से वो कार्य होना है उसके लिए दीन बनकर बैठा हुआ है कर दो महाराज ये काम कर दो रीर भाव मेरे अंतर दीनता घेर लेती है किंतु शरीर भाव से वो ऊपर उठा हुआ होता है तो अध्यन्यम उसमें कोई दीनता नहीं है आत्मदत्ता पुरुष में दीनता नहीं होती है चिंता सुन्यम चिंता से रहित है और अधयन्यम दीनता से भी रहित है वो दीन भाव नहीं है उसमें चिंता सुन्यम अदयनम्यम भैय भयक्षम असनम उसका भोजन क्या होता है भिक्षा भोजन करता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मांग करके भयक्षम भयक्षम असनम, असनम मान भोजनम भिक्षा भोजन है उसके पास कोई खेती पाती नहीं है कोई नौकरी आदि भी नहीं है मान जीवन के एक जो वृत्ति है उसके पास कुछ भी नहीं है चाहे कोई किराया आता हो नौकरी हो या जमीन जायदाद हो या बैंक बैलेंस हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में क्या होता है मांग करके ही खाना होता है भिक्षा हम्म भयक्षम असनम भिक्षा भोजन करता है मांग करके खाता है जैसा वो लगने पर गांव में पहुंच जाता है शुदा निवृत्ति करता है और पीता क्या है कहते हैं पानम शरिद बारिश ये जो तो नदियों का जल पीता है पान उसका वही है और नल के क्या जल पिया गया तो टैक्स चलेगा कहां से देना उसने टैक्स उसके बाद कुछ है ही नहीं सरकार वैसे थोड़ी देगी लाल टैक्स लेना है सरिद बारिश पानम जो नदियों के जल उसका पान होता है बन जाएगा पिएगा जब पीना होगा पी लेगा वो फिर तो गंदा है। है? <laughs> तो ऐसी स्थिति है माने ये नलके लगाना हो ना आप सोच रहे नलके का साफ जल पीने को, साफ जल पीने के पीछे कितने परेशानी फिर आपके पीछे दुख आएगा हाँ हर महीने में पैसा देना पड़ेगा कहाँ से लगाएंगे कई चीजें नदी के जल पियो तो कुछ लेना देना नहीं जाओ पे। पक्षी जल पीते हैं पक्षी को कोई टैक्स नहीं है और हमारे लिए टैक्स है हमने कुछ सुविधा चाहा जिसके कारण वो सरकार को पता लगा कि अच्छा ऐसा चाहता ऐसा कर दो माने हम अपनी आदत अपने बिगाड़ करके अपने परेशान चलता तो है अब पक्षी होने का कोई नल का नहीं लगाया उनका नहीं चल रहा क्या जीवन पशु होने नल का नहीं लगाया जीवन नहीं चल रहा चल रहा पान शरीर बारिश उसका पीने का जल पीने का स्थान नदी होती है वहां का जल पीना और स्वातंत्र निरंकुशास्त्र स्वतंत्र रूप से घूमता है किसी के अधीन नहीं होता है जब चाहे जिधर मनाए चला जाता है दसों दिशाओं में जिधर भी जाना हो इधर ही जाना उसी के पास जाना आप नहीं जा पाएंगे शरीर भाव में रहने पर अमुक व्यक्ति से मिलना है तो उधर ही जाना पड़ेगा जा आपको क्यों उसे काम लेना है आपको तो। किन्तु तो उसका कोई मतलब नहीं किसी व्यक्ति से शरीर भाव से उठा हुआ है तो स्वातंत्र निरंकुशा स्थिति निरंकुश स्थिति होती है उसकी माने दूसरे के अधीन स्थिति नहीं है उसकी अपनी स्थिति है जब चाहे उठेगा जब चाहे सोएगा जब चाहे चलेगा अपनी स्थिति में होता है वो आप नहीं कर सकते नि स्वातंत्री निरंकुशा स्थिति स्वतंत्र रूप से उसकी स्थिति जो होती है बर्ताव स्थिति माने बर्ताव रहन सहन स्वतंत्र दूसरे के अधीन नहीं अभी कहते हैं भय रह होता है उसका कोई भय नहीं है भय उसको है जो शत्रु भाव बनाए बैठा होगा वो मारेगा काटेगा का भय होता है वो शरीर भाव से ऊपर उठा है उसका कोई शत्रु भाव ही नहीं मित्रभाव भी नहीं तो क्या भय होना है भय उसको होता है जो आपने इष्ट समझा है उसके नाश के भय होता है और शत्रु की उन्नति भी भय होता है यह द्वित काल में होता है भय शत्रु की उन्नति भी आपको कष्ट देने वाली है और अपनी जो अवनति होगी वो भी कष्ट देने वाला दोनों तो ने वो शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ है उसके शत्रु भाव कहीं है ही नहीं तो अभी हाँ, तो होता है स्थिति ऐसी और कहते हैं महाराज उसके पास तो मकान दकान नहीं तो सोएगा कहा वो निशान तो पनीर और सोने के लिए कुटिया नहीं मकान नहीं तो क्या करेगा मसान भूमि खाली हो जाती है थोड़ी देर के लिए कोई जाते हैं उसके बाद वापस होते हैं ऐसा एक स्थान है हमेशा खाली वही एक स्थान है बाकी में तो सब कब्जा। जाए यहाँ मकान बना दिया वहां बना दिया, दिया। एक मसान भूमि जो हमेशा के लिए खाली चलो दिन में आ भी गए कोई रात में तो कोई आने वाला नहीं हमें रात से मतलब है उसके सोने के स्थान होता है मशान भूमि तो खाली मिल जाना और लोग डरते हैं वहां जाते भी नहीं अपना आराम से रात कटना लोग कहते हैं वहां तो भूत होता है ऐसा होता है बहुत हवा बना रखा है लोगों ने डरते हैं कोई जाता है अपना कोई विक्षेप नहीं हाँ शांति से बैठेगा वो ऐसा निद्रा माने सोना मसान में है अथवा जंगल में कुट में ये कुछ नहीं तो ये करेगा वो दो में से कोई एक स्थान होगा सोने के लिए उसका निद्रा मसान ये गणित निद्रा मैंने सोना मसान भूमि अथवा जंगल और कहते हैं वस्त्र कैसा पहनेगा वो कहते हैं जिसको धोना नहीं पड़ता ऐसा पाँग, ऐसा वस्त्र पहनता है वो क्यों साबुन से लाएगा बेचारा जिसमें कभी धोना ना पड़े ऐसा वस्त्र वैसा वस्त्र भी है जिसको धोना कभी नहीं पड़ता ऐसा वस्त्र पहनता है वो वस्त्र छ्यालन शोषणादि रहता हम वस्त्र ऐसा वस्त्र उसके पास है न उसको धोना पड़े न सुखाना पड़े जागृत तो कीमती है ऐसा नहीं ऐसा बनता दिखवास तो सैया वही करें या तो बलकल पहनता है पेड़ के छाल लोग लज्जा के लिए वस्त्र चाहिए शीत उष्ण निवारण के लिए वस्त्र चाहिए मान ठंडी से बचाना गर्मी से बचाना अथवा लोग लज्जा सामने वालों को उसके इसके लिए तो ढकने सही ढगने के लिए बलकल वस्त्र वो धोना नहीं पड़ता उसको सुखाना भी नहीं पड़े अथवा दिशा को वस्त्र बना देता है बिल्कुल नंगा धड़ंगा है कुछ नहीं।, नहीं मारता इस स्थिति में आप आए ना डंडा किसको मारेगा वो तो शरीर से ऊपर है उसको क्या होना है आप जिस स्थिति में आपको लग रहा है डंडा मारेगा उसको कुछ नहीं होता दिघवास्तु अथवा वस्त्र ऐसा है जिसको धोना भी नहीं सुखाना भी नहीं माने जो पेड़ों के छाल होते हैं बलबल अथवा दिशा दिशा माना अवधुत अवस्था में होता है दिशा वस्त्र उसका दिग्वा अस्तू कहा या तो वस्त्रों के खाल है या दिशा माने नंगा दा अवध अवस्था में है वो वस्त्र उसका ऐसा दिशा ही वस्त्र है और कहते हैं सोता कहा कैसे किस में सोएगा बिछाना क्या है उसका बिछौना चाहिए मसान में सोएगा अथवा तो जंगल में तो, तो सोने का हुआ सोने के लिए बिस्तरा चाहिए बिस्तरा किसका कते सैया मही जो सैया है पृथ्वी में सो जाता है ये नियम है चौबीस घंटे में एक बार आपको नींद आएगी ही आएगी सच्ची बात है और जो नींद को बुलाना चाहता है उसको नींद नहीं आती है जो बिस्तरा लगाना और कोमल कोमल बिस्तरा बनाना तकिया लगाना अमुख करना ये सब निद्रा बुलाने के लिए है किंतु जो बुलाने वे नींद है वो आती नहीं है कभी कभी रात भर ऐसे ही रहना हो किन्तु नियम है आप बैठे रहो चुपचाप जैसा भी हो स्थिति में हो चौबीस घंटे में एक बार वो प्रकृति का खेल है निद्रा आएगी कहीं भी और उस नींद के लिए कोई बिस्तर की जरूरत है अपने आप जो आती है ना उसके लिए बिस्तर आदि की जरूरत नहीं है पत्थर के नीचे कहीं पड़ा जहां भी पड़ा हो तो जाए माने निद्रा जब तक आपको परेशान न करे तब पहले सोना जब चाहते हैं तब ये बिस्तर की जरूरत है निद्रा आने पर सोना हो जिसको उसके लिए कोई बिस्तरे आदि की जरूरत नहीं होती जब निद्रा आ जाए तो कहीं भी पड़ जाता है पत्थर के नीचे होते कुर्सी के नीचे कहीं हो जाता है जो अपने आप आने वाली निद्रा है उसके लिए बिस्तर की जरूरत नहीं होती है आपको तो भरोसा नहीं है निद्रा आ जाए करके दो चार घंटे पहले से बिस्तर लगाएंगे फिर भी भरोसा नहीं होता गोली भी खा लेंगे भरोसा ही नहीं समझो पत्ता मान करके बैठो निद्रा आएगी एक दिन नहीं आएगी तो दूसरे दिन आएगी आएगी वो उसकी निद्रा मसाने बने सया मही कहा सोने की जो बिस्तर है सैया माना बिस्तर धरती है उसकी धरती में पड़ जाता है ऐसा और विचरण कहाँ करता है एक होता है विचरण घूमने का स्थान क्या है कोई तो गुजरात जाते हैं कोई अमेरिका जाते हैं कोई पाकिस्तान कोई हिमाचल कोई नेपाल घूमने का स्थान बनाया हुआ है पिकनिक उसके पिकनिक स्थान क्या होता है ब्रह्मदिता पुरुष का कहे संचारो निगमांत विधि सुविधा भी क्रीडा परे ब्राह्मण ही संचार माने भ्रमण कहाँ होता है निगमांत विधि निगम माने वेद वेद के जो अंत को निगमांत बोला वेदांत उपनिषद में घूमता है वो ये नहीं कि शिमला और मंसूरी ऐसा नहीं घूमता ऐसा घूमने वाला तो शरीर शरीर भाव वाला घूमेगा शिमला मंसूरी करने वाला वृंदावन अयोध्या करने वाला जो आत्माभाव में पहुंचा हुआ पुरुष उपनिषदों में घूमता है संचार उसका भ्रमण निगमांत वीथिस निगम माने वेद उसका अंत माने वेदांत उपनिषद रूपी जो गली बीथी माने गली उपनिषद रूपी गली में कथो उपनिषद एक गली है कैत दूसरी गली इसावासे उपनिषद तीसरी गली गलियां हैं इसमें क्या कहा उसमें क्या कहा उसमें क्या कहा जितने उपनिषद उतने गली हो गए संचार उसका भ्रमण होता है निगमांत वीथिस कहा बीथी माने गली माने उपनिषद रूपी गली में घूमता है वो माने कभी कठो परिषद लेके बैठ गया कभी केनो परिषद लेके बैठ गया कभी ईशाबाद से बन गया वही उसका यात्रा वहीं है इधर उधर जाता है विदाम जो विद्वान है उनका खेलना होता है वो भी खेलता है ब्रह्मव्यता भी खेलता है कहा खेलता है कहते ब्राह्मण ही क्रीडा उस परमात्मा में क्रीड़ा करता है माने मैं परमात्मा हूँ देखो जो राम बनता है ना शब्द राम राम बोलते हैं लोग खेलने के स्थान को राम कहा जाता है धातु के अनुसार व्याकरण में धातु है रमु उसी से राम शब्द बनता है खेलने का स्थान वो होता है राम क्या बोलते है ग्राउंड क्या बोलते है ग्राउंड हाँ वही है राम खेलने का स्थान क्रिकेट ग्राउंड तो वो जो ग्राउंड होता है राम खेलने का स्थान माने धातु ही ऐसा धातु है राम शब्द बनाने के लिए रमु धातु है वो खेलने अर्थ में रमु क्रीड़ा राम खेलने अर्थ में धातु है वो उसी से जो राम शब्द बनता है जिसको राम कहते हैं खेलने का वो राम धातु से वहां घाय प्रत्यय हो रखा है घाय प्रत्यय जो हुआ अधिकारण कारक में, में हो रखा है हाँ। माने रमनते अश्विन इति राम जिसमें लोग रमन करते हैं खेलते हैं वो राम होता है जिसमें लोग खेलते हैं वो खेलता नहीं दूसरे लोग खेलते हैं उसमें वो राम होता है रमन के अश्विन इति राम जिसमें लोग खेलते हैं मन तो धरती है वो क्रीड़ा का स्थान है राम ऐसा बोलेंगे तो मुश्किल करेंगे है ऐसा ही है रमन्ते योगिनो अशमिन कौन लोग खेलेंगे योगी लोग जिसमें खेलते हैं ये जनसंसारी लोग जिसमें खेलते हो तो धरती होती है योगी लोग जिसमें खेलते हैं माने साधक लोग जिसमें खेलते हैं वो राम साधक लोग उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं वही खेलना होता है रमन्ते योगिनो अश्विन की राम साधक लोग उस परमात्मा में भी डूबे हुए होते हैं वही खेल है में रहते हैं तो इनके क्रीड़ास्थली है साधकों की क्रीडास्थली होता है भगवान रमनते योगी नो नित्यानंदे तिरात्मि राम पदे नाशो पर ब्रह्माभि जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं पहले वर्ण ज्ञान कराते हैं उसके बाद में शब्द ज्ञान कराना शुरू होता है तो सबसे पहले एक शब्द दिया अकार तो दिया राम शब्द दिया शब्द बहुत है उनमें से एक शब्द है वो तो पूछा महाराज राम आया क्या है राम प्रश्न होगा इसका अर्थ क्या होता है शब्द हो गया राम अर्थ क्या होता है शब्द रमनते रमन्ते योगिनो रंते जिस अनंत में योगी लोग रमन करते हैं योगी माने साधक लोग नित्यानंदे चिरात्मि जो नित्य आनंद स्वरूप चेतन आत्मा स्वरूप है जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसी को राम रामपद के द्वारा कहा जाता है राम शब्द के द्वारा कहा जाता है परब्रह्म है योगी लोग परब्रह्म में ही रमण करते हैं उसी को राम करके कहा जाता है परब्रह्म ब्रह्म होता हो है राम शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा होता है क्यों सारे लोग उस परमात्मा में ही उसकी उसी का स्मरण उसी का कीर्तन उसी का श्रवण में लगे यही खेलना है उनका ऐसे खेल क्रिकेट वाला खेल होता है परमात्मा साधकों की किसके भूमि में लगे हुए होते हैं ऐसा तो संचारो निगमान्त बीतु संचार माने भ्रमण उसका आत्मविद्या पुरुष का उपनिषदों में होता हैगा निगम से अंतर निगमांत निगम माने वेद उसका अंत होता है उपनिषद वेदांत कोई जो वेदांत तो रूपी गलिया है बीती गली तो वेदांत अलग अलग ढंग से है ईशावादेनो परिषद बतोपनिषद प्रस्तुत अलग अलग ये गलियां हैं माने कभी वो पकड़ा कभी वो पकड़ा उसी में उसका जीवन घूमना होता है तो इधर उधर भड़कता है शिमला के लिए पिकनिक ब्रह्मविद्या पुरुष का काम नहीं मंसूरी के लिए जाना हमु जाना तो ब्रह्मविद्या पुरुष हो जाए कि परि ब्रह्मणी उस विद्वान ब्रह्मविद्या का खेल कहाँ होता है पर में खेल होता है माने निरंतर तद चिंतनम तद इत्यादि चलता है शारक का नियम कीर्तनम स्मरणं विष्णु हो कीर्तनम चिंतनम कीर्तनम स्मरणम विष्णु हो कीर्तनम श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम जो नवदा भक्ति रामायण में बोलते है भागवत में जो श्लोक आता है प्रहलाद जी ने जो दैत्य पुत्रों को समझाया अरे अगर कीर, तुम्हें बोलना ही है तुम्हारे पास वाणी है बोलना है तो भगवान के नाम में कीर्तनम उनका कीर्तन कर अमुक नेता ऐसा है अमुक नेता क्या लेना इसे बाणी को बिगाड़ करके कीर्तनम सुनने की कान है तुम्हें सुनने की आदत बन गई सुने बिना नहीं रह सकते तो भगवान के चरित्र सुनो ना श्रवणम विष्णु का कीर्तन विष्णु का श्रवण लोगों के की कीर्तन में क्या मिलना उसे लोगों का श्रवण नहीं वो, वो ऐसा वो ऐसा ऐसा बोलना भी ना ऐसा सुनना भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण याद करने की आदत है तुम्हारी जो मर गए उनकी याद करके रोते रहोगे अभी फालतू हो यहां ऐसी याद मत करो विष्णु का याद करो भगवान का याद करो जिसे तुम्हारा कल्याण होगा याद करने की आदत बनी है तो याद वहां लगा दो ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरण उन्हीं का करो विष्णु का करो पाद सेवनम कहा तुम्हें कुछ ऐसा है ना अर्चना करने की पूजा करने की कुछ दूसरे के नलाने धुलाने की तुम्हारी आदत बनी हुई है तो भगवान के जो सागार विग्रह है उन विग्रहों में अर्चना करो पारशेवनम जो अर्चना विग्रह भगवान के जो प्रतीक हैं मंदिर बने हैं उनमें लग जाओ श्रवणम तो कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारशेवनम ऐसा आगे दाश्यम दास्य भाव मैं हीन हूं प्रभु से बोलो ना हीन लोगों से क्यों बोलते हैं तुच्छ भाव प्रभु से करो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम काश्यम अर्चना करना पूजा करने की आदत तुम्हारी किसी जगह आंखी का लगानी है ये छोड़ो इससे कुछ नहीं होना भगवान के साथ साकार विग्रह जहां हैं प्रतिष्ठा है वहां करो तुम्हें वंदना करने की है आदत है भगवान को वंदन करो जिससे कल्याण होगा और रास्ता मैं तो छोटा हूँ आप बहुत बड़े हैं बैठेगा फैला आएगा दो तो घंटे तक एक व्यक्ति की प्रशंसा करता रहेगा क्या मिलना उसे लेना चाहिए मैं तो महाराज छोटा समझी हूँ आप तो बड़े हैं क्या होना उसे भगवान को कहो ना ऐसा आप निर्गुण हैं निराकार हैं अनुक हैं आप इस जगत की सृष्टि होती है होती है लय होता है ऐसा कहो तो सुनेगा का, कुछ काम बनेगा का। दास्यभाव होने दिखो लोगों के दास बनने से कोई काम नहीं चलेगा सुंदर अर्तनम बंदनम दास्यम सक्षम साथी चाहिए तुम्हें आदत है तुम्हारी साथी के बिना होता नहीं है अकेला चलने की आदत है नहीं साथी चाहे तो भगवान को साथी बनाओ ये तो धोखेबाज साथी हैं जितने मतलब ही हैं ये सारे कितने भी हैं चाहे पति हो पत्नी हो माता हो पिता सब धोखेबाज हैं मतलब के होते हैं समय आने पर अलग हो जाते तलाक हो जाता है ऐसे साथी मत बुढ़ो भगवान को साथी ढुड़ो उनको साथी बनाओ हृदय में रखो साथ हो गए पर साथी बनाओ कभी भी धोखा नहीं देना सख्य भाव वही करो साथ ही मित्रभाव दास्य भाव वही करो और आत्मनिवेदन समर्पण भाव वही करो भागवत ने ऐसा कहा प्रहलाद जी ने दानव पुत्रों को समझाते हुए कहा तो उनके संचार माने भ्रमण को वेदांतों में होता है ऐसा यानी चिंता से रहित होते हैं वो लोग जो महापुरुष हैं प्रमुखता लोग क्यों तो सर भाव से ऊपर गए चिंता के नाम ही वहां चिंता सुनम और दीनता से रहित होते हैं माने हमारे से विरोधी धर्म दिखाई देता है हम चिंता ग्रसित हैं वो चिंता से रहित हैं हम दीनता हमारे में भरी पड़ी है वहाँ दीनता नहीं है भैक्षम असनम और भिक्षा भोजन करते हैं और पान सरित बारिश और जल के माने नदियों के जल में उनका पान होता है वही चीज कैसे संकोष तो करते माने जीवन को तो जल सकता है स्वातंत्र्य निरंकुशा स्थिति उनकी स्थिति स्वतंत्र रूप से निरंकुश होती है किसी के अधीन नहीं और अभी भय रहित होते हैं निद्राश में बने उनके सोना जो होता है ना या तो मशान में या जंगल में तो खाली जगह है गए सोए समय कर गया हो गया था और वस्त्रम छ्यालन शोषण आदि रहितिंग अस्त्र वस्त्र ऐसा वस्त्र है उनका जो की भी न पड़े सुखाना भी न पड़े वो कौन होते है? बलकल वस्त्र अथवा दिशा ही वस्त्री अवस्था में है दो में से कोई एक वस्त्र है और सोने के लिए जिस तरह क्या है तो भूतल भूतल है नहीं। संचारो निगमान प्रदी सुविधा क्रीड़ा परि ब्रमणी और घूमना उनका कहा होता है संचार का स्थान में निरंतर वेदांत चिंतन में होते हैं अन्य चिंतन उनका नहीं होता और खेलना कहाँ होता है तो परमात्मा में खेलना होगा उनका उसी के चिंतन में खेल है उसी के चिंतन में रहोग होते हैं ऐसे होना माने हमें भी इस स्थान पर पहुंच रहा है साधना लेकर के चलना है कैसे ना हमें भी वहां पहुंच रहा है इस भाव को लेकर के हमें चलना होगा तो पहुंच जाएंगे माने जीवन यापन के लिए कोई विशेष जरूरी नहीं होती है मन के लिए होता है भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को शुरू शुरू में आता है कहा ये जो लोग धनी के पास में जाते हैं और वो गुलाम बनाता है जो शेष धनी क्यों जाते हैं मूर्ख लोग हैं सत्या प्रयासय बाहो सुसिधे ध्रुपवर हणय किम सत्यंगलो किम पुरुधान्य पात्राद दिग्वल कलाद सति किम दुकूल तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत है यही ना जिसलिए तुम सेठों के पास जा रहे हो परेशान हो रहे धनी के पास जाते हो और वो कितने तिरस्कृत वजन बोलेगा तुम्हारे लिए देगा तो नहीं देगा जरा सा और तुमको गुलाम बनाएगा सत्याम क्षित किम कशिको प्रयास जब धरती पड़ी हुई है तो तरह की क्या लेना देना है धरती में सो जाना आदत बना ले उसने अब बिस्तर चाहिए तो फिर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा काम चलेगा धरती से सत्याम क्षितउ किम कशिको प्रयास है बिस्तर के प्रयास है क्या लेना कहते महाराज आदत है तकिया चाहिए तकिया के बिना होता नहीं है कहते <दे> अपने हाथ रखना बाहु सुसिद्धे युग पर तुम्हारा हाथ है इसी को तकिया का काम दे सो जाओ सुखदेव जी का शब्द है आदत बाहू सुसिद्धे रूप पर हणाइ तकिया से क्या लेना रह है तकिया का काम का ये कर ही देगा जिस तरह का, का काम धरती करी देगी सत्या क्षित किम कशिपो प्रयास है बाहो सुसिद्धे युग किम सत्यं जलौतिम पुरुधान्य पात्रः कहते हैं महाराज ये बर्तन चाहिए खाने के लिए थाली चाहिए पानी पीने का पानी चाहिए अरे तुम्हारा अकल नहीं है ऐसा करके ले लो पीने का काम हो गया इससे और यहां अन्न रख के खा लो खाने का काम हो गया कोई पात्रों की जरूरत ही नहीं न थाली की ना गिलास की ना कटोरी की सत्यंग जलौतिम पुरुधान्य पात्रा तुम्हारे पास अंजलि जब है इससे पात्रों का काम हो सकता है थाली कटोरी गिलास सबका काम ये कर सकता है तुम्हारे पास है सत्यंग जलव पात्रा जब अंजलि है जन्म से शिक्षित आपके पास है इन नहीं बर्तनों से क्या लेगा काम चल सकता है इससे, और उसके करने जाओगे तो गुलाम होना पड़ेगा जो बाड़े बर्तन जोड़ने जाओगे अमुख समुख गुलामी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी दिग्बल गलादो सतीजन दुकुंग तुम चाहते हो अच्छे वस्त्र पहनना चाहते हो अरे शरीर ढकना ही तो है शरीर ढकने के लिए दिशा कोई वस्त्र बना लो अभ्यास करो अथवा बलकल को वस्त्र बना के काम चलाओ जंगल में जाओ बलकल निकालो पहन लो कपड़े की जरूरत नहीं कपड़ा चाहिए तो मिल वाले के पास जाना पड़ेगा और हाथ जोड़ना पड़ेगा या चोरी करना पड़ेगा या डबे कुछ भी करना पड़ेगा काम चल सकता है काम चलाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है भागवत में सुखदेव ने कहा और भी ऐसे श्लोक बोलते हैं वो मैंने अपने जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है आवश्यकता आपके मन के लिए है मन के लिए है ज्यादा आवश्यकता चौथी पीढ़ी क्या खाएगी, पांच पीढ़ी क्या ये चिंता का लहर बनाना जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा जरूरत है तो वो सुखदेव जी ऐसा बोलते हैं तो आपको जीवन यापन के लिए ज्यादा जरूरत नहीं मैंने कम से कम से गुजारा करें, ये आदत बनाए और चिंतन आत्मचिंतन कल्याण यही है जीवन के लिए कम से कम व्यवहार व्यवहार कम से कम होगा आपके लिए समय मिलेगा आत्मचिंतन के लिए और इधर आडम्बर बढ़ाते जाएंगे तो वही आडम्बर में फंस जाएंगे आत्मचिंतन हो नहीं पाएगा कम से कम व्यवहार सारा जीवन हो ऊंचा विचार हो महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं भेशभूषा खान पान राम सहन सादा में कम से हो जाएगा और विशेष करने लग जाएगा अंत होगा नहीं जीवन सादा होना चाहिए और विचार ऊंचा हो वो संत होता है आडम्बर ज्यादा बाहर है और भीतर में कुछ नहीं है विचार तुच्छ विचार है आए वो चाहे किसी विशेष में होगा वो दुर्गम होगा जिसके पास आडम्बर ज्यादा होगा और विचार तुच्छ होगा वो महात्मा नहीं जाएगा महात्मा वही होता है कि जीवन साधा है यानी कम से कम व्यवहार है अपने लिए और विचार ऊंचा है उसको कहते हैं महात्मा